मंत्रपाठ सहनाबन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेषा वह शांति, शांति, शांति। योग दर्शन की 38वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है बीच में कई दिन व्यवधान रहा इसकी कक्षा में और पीछे हमने पैंतीसवें सूत्र तक इसको देखा था प्रथम पाद के पैंतीसवें सूत्र तक और यहां जो प्रकरण चल रहा है ये तैतीसवें सूत्र से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था यह है चित्त के परिक्रमों का चित्त के परिकर्म कहलाते हैं ये और ये मैत्री करुणा जो सूत्र आ रहा है तैतीस संख्या पर यहां से चित्र के परिकर्म प्रारंभ होते हैं प्रत्येक सूत्र में एक एक परिकर्म आएगा तो पहले ये प्रथम सूत्र में जो परिकर्म है ये मैत्री आदि की भावना से बताया गया आगे परिकर्म एक तो कर्म शब्द हो ही गया यहाँ चित्त की स्थिति का संपादन करने के साधन उपाय बताए जा रहे हैं और चित्त की स्थिति किसे कहते हैं ये स्वयं इन्होंने बताया है व्यास जी ने जहां सूत्र पीछे आ चुका था तत्र यतनो स्थितभ्यास तो वहां सूत्र में शब्द है स्थितऊ अवस्थित को इन्होंने खोला व्यास जी ने कि स्थिति क्या चीज है ये इसका कैसे अर्थ करेंगे तो उत्तर दिया कि चित्त प्रशांतवाहिता स्थिति है। चित्त की है? नहीं वो अलग है चित्तस्य से प्रशांत वाहिता स्थिति है। ये सूत्र पीछे है यतनो हमें जहा ये तेरह संख्या पर है ये तेरह संख्या सूत्र पर हाँ अवृत्ति कस्य ठीक है तो चित्त से अवृत्ति कस्य लेकिन यहाँ आवृत्ति का अर्थ समझना होगा क्योंकि आवृत्ति कश्य का कुछ लोग ये अर्थ कर लेते हैं कि जहां पर चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं है लेकिन यहाँ बात चल रही है कि संप्रज्ञात समाधि तक जब पहुंचेंगे और असंप्रज्ञात में तो ठीक है निरुद्ध अवस्था है ये एकाग्र भूमि का प्रकरण चल रहा है और एकाग्र भूमि के प्रकरण में आवृत्ति का शिकार से क्या करेंगे फिर केवल एक वृत्ति केवल एक वृत्ति बस अन्य बहुत सारी वृत्तियां नहीं है और इसीलिए पतंजलि ने योग चित्तवृत्ति में चित्तवृत्ति निरोध शब्द तो बोल दिया लेकिन वहां सर्व शब्द नहीं कहा और स्वयं व्यास ने व्याख्या की है उसकी सर्व शब्द न कहने से एकाग्र भूमि का भी ग्रहण हो जाएगा तो इस तरह से योग चित्तवृत्ति ये परिभाषा सम्प्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों के लिए लागू होती है दोनों की परिभाषा है ये संप्रज्ञा समाधि का योग और असंप्रज्ञा समाधि का योग दोनों चित्त वृत्ति के निरोध से होते हैं तो एक में एक वृत्ति रहेगी अन्य वृत्तियों का निरोध वहां ये अर्थ होगा और असंप्रज्ञात्म सर्व वृत्तियों का निरोध तो इस तरह से यहां जो तत्र यतनो यत्नोभ्यास में चित्तस्य अवृत्तिक प्रशांतवाहिता स्थिति ही अवृत्तिकस तो से अर्थात एक वृत्ति वाला जो चित्त है उसकी प्रशांत वाहिता क्योंकि अगर वृत्ति का निषेध कर देंगे हम तो प्रशांत वाहिता शब्द भी नहीं बनेगा अगर कोई भी वृत्ति नहीं है तो जो बहना है जैसे नदी को हमने अगर चल रही है तो, तो वृत्ति है और अगर रुक गई है नदी तो वहन कहा हो रहा है गति नहीं है उसमें अब तो इसलिए अवृत्तिक एक वृत्ति का जब प्रवाह चलता है इसमें और वो भी प्रवाह कैसा है प्रशांत वाहिता बिल्कुल शांत जैसे कि दीपक जल रहा है और शीशे का जो उस पर कवर ऊपर लगा दिया चिमनी जिसको बोल देते हैं अब उस अवस्था में दीपक की लौ हिलती हुई नहीं दिखाई देगी तो कैसी दिखाई देगी कि जैसे कोई फोटो खींच के रख दिया हो अंदर बिल्कुल शांत लंबाई उतनी ही है उसकी लपट की लो की हिलती भी नहीं दिखाई देने से ऐसा लगेगा बिल्कुल स्थिर है इस्थिर। लेकिन है क्या स्थिर अगर सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो कितने अणु नीचे से आ रहे हैं तेल के और जा रहे हैं ऊपर लेकिन वायु का योग न होने से वो स्थिरता दिखाई देती है ऐसे ही चित्त की प्रशांतवाहिता चित्त में वृत्ति तो उठी लेकिन वृत्ति है कैसी की समान प्रत्यय का प्रवाह अच्छा जी पहले भी दोनों ने कह के है ना नदी बहती हाँ। है तो यहाँ जो प्रशांत वाहिता से भाव वही होगा कि नहीं जो एक और जो है वह कल्याण आया पापा वाली में तो प्रशांत वाहिता होती ही नहीं तो ये प्रशांत वाहिता से, से भाव कल्याण के लिए वहन कर रही है क्योंकि बहुत ही पापा पापाया लेंगे तो वहां तो वो स्थिति है जैसे कि समुद्र में हाई टाइड आ रहे हैं पूरे हाँ। <laughs> या किसी तालाब में हमने जल को हिला दिया और आप चंद्रमा का पड़ रहा है प्रतिबिंब हाँ। तो आपको स्थिर नहीं दिखाई देगा तो यहां प्रशांत वाहिता वो स्थिति वो मानी गई है और उस स्थिति का संपादन करने के लिए आपका प्रश्न था कि परिक्रम क्या है हाँ। तो उस स्थिति का संपादन करने के लिए कुछ बातें पीछे बताई थीं वो ज्यादा गंभीर थीं जो उत्तम साधकों के लिए क्योंकि ये प्रथम पाद का प्रारंभ ही उत्तम साधकों के लिए है तो प्रारंभ में उस प्रकार की बातें आई हैं लेकिन बाद में जिसको प्रारंभ करना है अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया है और सारे कार्य कर लिए हैं यम नियमों का पालन भी चल रहा है सब हो रहे हैं अब उसको विशेष ध्यान चित्त को एकाग्र करने में देना है तो परिकर्म आसपास के चारों ओर के जो अन्य कर्म हैं, जो बाह्य व्यवहारों से भी संबंध रखते हैं ऐसे कर्म वो कहलाएंगे परिकर्म जैसे मैत्री करुणा आदि को ही ले लें अब ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये जो व्यवहार हैं, इनका संबंध साधक का क्या केवल अपने से है नहीं, समाज की जान आएगा जिस ये तो बाहर से जुड़ेगा क्योंकि बाहर वालों के साथ ही ये सब व्यवहार कहलाएंगे लेकिन वहां भी एक बात ध्यान देने की है कि मैत्री मैत्रीकरण आदि जो व्यवहार बताए हैं, ये व्यवहार भी है मानसिक ही लेकिन भावनाएं औरों के लिए हैं ये औरों के विषय में अपने से भिन्न के विषय में ये चारों प्रकार की भावनाएं हैं अपने से भिन्न के ही विषय में लेकिन उसको प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप में करके नहीं क्योंकि संभव ही नहीं है सारे प्राणियों के साथ हम मैत्री कैसे करें आप बताइए किस किस से मिलोगे आप और जिससे नहीं मिले जिसके पास नहीं गए जिसके सुख दुख में आपने साथ नहीं दिया तो मैत्री कहां हुई संभव ही नहीं है तो अपने अंदर भावना बनाना उस प्रकार की संस्कारों के रूप में भावना बनाना कि प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारे अंदर कल्याण की भावना उठे मैत्री की भावना करुणा की भावना दया की भावना इस प्रकार के जो भाव है वो हमारे अंदर ही रहे तो बच्चे आएंगे हाँ, वो वो संस्कार फिर नहीं रहेंगे आपके इसलिए रहे तो उससे क्या होगा तो कहा यही तो चित्त का परिकर्म है तो सूत्र स्वयं बता रहा है की मैत्री करुणा मुद्रितोपेक्षा सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना शब्द है वहाँ पर भावनातः चित्त प्रसादन ये उसका फल हो गया तो चित्त प्रसाद चित्त की प्रसन्नता अब चित्त की प्रसन्नता क्या है प्रसन्नता किसे कहते हैं हम लोग खुशी को बोल देते हैं प्रसन्नता लेकिन प्रसन्न शब्द प्रसन्न शदलिरी धातु से बनेगा ना निष्ठा प्रत्यय करके और शदलिरी धातु का अर्थ क्या होता है शदलिरी विशरण गति की समाप्ति हो गई गति की तभी तो कहते हैं हम सीधा बैठता है तो बैठता है में क्या अर्थ हुआ गति रुक रही है ना स्थिरता आ गई अप्र और लगा दिया तो सन्न का अर्थ क्या हो गया हम वैसे भी देखो सन्न शब्द बोलते हैं व्यवहार में कभी कभी कि ऐसी घटना हुई देख करके मैं तो सन्न सन रह गया तो सन्न में क्या होता है जिस समय ऐसी अवस्था होती एक है एकदम जहां के तहा स्थिर क्या करें, क्या ना करें कुछ पता ही नहीं चलता हैं? तो ऐसे यहां पर भी है सन्न गति से रहित और प्रसन्न यहाँ प्रकृष्टता भी साथ में जोड़ दी गई कि गति से रहित तो है लेकिन ज्ञान की अवस्था है एक वृत्ति की अवस्था है समान प्रत्यय का प्रवाह चल रहा है तो उस अवस्था का संपादन करने वाले ये परिकर्म कहलाते हैं और इसीलिए इन्होंने मैत्री करणा वाले सूत्र में व्यास जी ने जो अर्थ उसका किया है तो उसमें जो एवं अस्य भावेतः तुक्लो धर्म उग इसके बाद कि तथ चित्तम प्रसिद्धती अब ये प्रसीदति का अर्थ क्या कर रहे हैं कि प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते अर्थ वही हुआ इन प्रसन्न को पहले अर्थ किया खोला उसको एकाग्र यहां सुख से युक्त तो हो गया है यह अर्थ नहीं किया प्रसन्न का हम वहां भी जो अर्थ करते हैं व्यवहार में कि यह व्यक्ति बहुत प्रसन्न है तो सुखी है इस अर्थ में जो ले रहे हैं भाव वहां भी वही छिपा हुआ है क्योंकि हमारे चित्त में जब दुख होता है तो वो अवस्था कहलाती है क्षोभ की क्षोभ और क्षोभ में हलचल रहेगी या शांत शांति रहेगी हलचल होती है और दुख की अवस्था है नहीं वो सुख कर रहा है तो सुख कर रहा है तो क्षोभ हट गया ना तो गति रहता वहां भी आ रही है और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तो चित्तम प्रसिद्धति का अर्थ प्रसन्नम अर्थात एकाग्रम उसको और खोला आगे स्थिति पदम लभते स्थिति पद को प्राप्त करता है तो ये मैत्री आदि की भावना ये था प्रथम चित्त का परिकर्म यहां से प्रक्रम ये प्रारंभ हुआ था फिर एक दूसरा परिकर्म बताया परिकर्म यहां कई बताए जाएंगे और ये वहां तक चलेंगे जहां इनका फल बताया गया है कि परमाणु परम महत्वांतोस्य से वशी का यहां से पहले पहले तक यानी प्रथम परिकर्म ये 33वें सूत्र में फिर चौतीसवें सूत्र में प्राणायाम का है फिर पैतीसवें सूत्र में ये विषयवती प्रवृत्ति का है ये और फिर छत्तीसवें में, में विशोका व ज्योतिषमती ये चार हो गए परिक्रम फिर 37 में वीतराग विषय व ये हो गया पांचवा और स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन इनको दो ही मान सकते हैं दो कर्म अलग अलग तो ये बन जाएंगे फिर हाँ 6 सात हो गए परंत में कह दिया फिर यथा भी मत ध्यान उसमें छूट दे दी है फिर तो इस तरह से आठ संख्या तक इन्होंने ये परिक्रम बताए हैं अब कोई ये कहे कि ये तो सारे पर, इतने सारे परिक्रम हैं ये साधक कैसे करेगा और इनमें से कोई छूट गया तो उसके चित्त की स्थिति का संपादन नहीं होगा ऐसा नहीं है जिस परिक्रम से भी हमारे चित्त में एकाग्रता आने लगे अभ्यास हो जाए सही प्रकार से और हम सम्रज्ञा समाधि को लगाने में योग्यता प्राप्त कर लें तो सफलता मिल गई अब आवश्यक नहीं है कि सारे परिक्रमों को करें क्योंकि सारे परिक्रम करना संभव ही नहीं है अगर मैत्री तो आदि इसी को ले लें हम तो कई वर्षों तक साधक इसमें साधना कर सकता है हाँ। तो इस तरह से जो जिसके उपयुक्त तो बन रहा है इसीलिए अंत में यहां तक कह दिया मत ध्यान यानी कि पतंजलि कह रहे हैं कि जो हमने बताए हैं परिक्रम अगर आपसे नहीं हो पा रहे ये तो सरलता से जहां भी चित्त एकाग्र करने का अभ्यास आप कर सकें, वहां कर लें। अब बहुत से लोग यथावि मत ध्यान का फिर अर्थ वहां घटाते हैं कि जो जड़ पूजा हो रही है मूर्ति सामने रख करके कि हम क्या बुरा कर रहे हैं फिर पतंजलि ने कह तो दिया है कि जहा जैसी जिसकी इच्छा हो वहां अपने साधन को अपना करके चित्त को एकाग्र करे हम चित्त को एकाग्र कर रहे हैं मूर्ति को देख करके बात उसमें नहीं है उसमें दोष नहीं है दोष कहां पर है कि मूर्ति को भगवान मान करके परमेश्वर का स्वरूप मान करके हम जो चित्त को एकाग्र कर रहे हैं ये दोष है। तो एक मिथ्या संस्कार बन रहा है अगर मूर्ति को मूर्ति ही मान करके करें पत्थर की है काष्ठ की है धातु की है जिसकी भी है तो कोई दोष नहीं लेकिन वहां इतना भी होता है महर्षि दयानंद ने जहां कहा है कि मन कहां टिकता है तो वहां प्रसंग उन्होंने कहा है कि मन साकार में नहीं टिकता मन निराकार में टिकता है साकार में क्यों नहीं टिकता तो हेतु है वहां की साकार वस्तु एक होगी और मन की यह विशेषता है कि जब किसी वस्तु को देखता है तो उसके आसपास चार उसके उसका साइज इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे सब ये होती न, है ना छानबीन तुरंत ही बच्चे को दिवा को खिलौना सब तरह घुमा घुमा के देखेगा वो तो इस तरह से उसमें जब पूरा देख लिया बस मन हट गया हो गया काम और निराकार है अनंत परमात्मा में अगर हम मन को लगाएं तो कहां तक लगाएंगे कहा तक सीमा है उसकी क्या क्या करेंगे विचार अनंत गुणकर्म स्वभाव वाला तो वहां थक जाएगा थक करके स्थिर हो जाएगा इस तरह से उन्होंने कहा है, लेकिन वो ठीक है वो उच्चता की बात है उच्च साधक की बात है जिसने इतना अभ्यास कर लिया है लेकिन अभी एकाग्रता का जिसको अभ्यास नहीं हो पाया है उसके लिए परिक्रम सहायता करते हैं तो वहां यदि हम कुछ काल तक उसमें उसी पर टिकाई रखें अन्य कोई विषय न आने दें जो भी मूर्ति सामने है या जिसको भी हमने अपनाया है या दीपक की है या दीवार पर कोई बिंदु बना लिया अनेक प्रकार के उपाय हो सकते हैं उसके लिए तो वहाँ हम चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करें मृत्यु वगैरह का ध्यान इसी कटी में आता है जब देश्वरानंद जी गुरु जी योगीश वाले है उनकी मैं पढ़ रहा था काफी पढ़ा हूँ उन्होंने ये घटना बताई था मत दिया कोई जाट आया जो ध्यान करने के लिए कुछ लगता नहीं था बोले तुमने क्या किया बोले हम तो रवाड़ी है तो भैंस वो चलाते है बोला कौन चले जाओ तो भैंस का ध्यान कर तो वो जो है वो बैठ के जा के जाकर ध्यान गया तो बोले नाश्ते भोजन में सब आया लेकिन वो नहीं आया तो बोले कुछ को बुला के लाओ तो कितने बुलाने के गया तो वो कह रहा कि मैं कैसे आऊंगी लम्बी लंबी लंबी सींग में कैसे दरवाजा तो छोटा है तो फिर उसको तो भैंस से ध्यान बता रखा था <laughs> छोटी हो हो हो हो रही रही रही रही कर कर करके तो तो करके कर कर कर सही है <laughs> <नहीं>। <laughs> मन को एकाग्र करने के लिए गुरु जी कोई थोड़ी के नहीं, उसको सबूर भैंसी भैंस दिखाई देने लगा लगी दिखाई देने अब रास्ता कैसे निकले कहाँ से निकले इसी दृष्टि कुछ लोग गुरु का ध्यान करते हैं लेकिन पर वहीं एंड हो जाता गुरु जी नुकसान यहाँ है क्यूँकी ये क्योंकि ये परिकर्म है ना ये तो साधन है क्योंकि हमें चित्र की एकाग्रता का अभ्यास करके उसको इस योग्य बना करके अब उससे कुछ करना आ, भी तो हाँ, है में ले जाना है वो लोग यहाँ ठीक हम साइकिल की सफाई कर रहे हैं तेल डाल रहे हैं खूब ध्यान कर रहे हैं उसका उसके पहिये धो रहे हैं सब काम कर रहे हैं और करके साइकिल वहीं रख दी बस किया कुछ भी नहीं तो साधन को उपयोगी बनाया जा रहा है इसलिए कहीं उससे कुछ कार्य लेना है हमें प्रत्यक्ष करने हैं अन्य सूक्ष्म विषय तो वहां जा करके उसको लगाना है उसमें कृतार्थता आएगी और वहीं ही लग गए तो कुछ नहीं अब मूर्ति पूजा करने वाले क्या है सारा जीवन निकल जाता है उनका वो से नहीं। और वहीं के वहीं कुछ भी नहीं और फिर उसको ईश्वर मान के एक मिथ्या संस्कार और बना लिए इसलिए महर्षि ने उसका विरोध किया तो ये प्रथम परिकर्म था द्वितीय परिकर्म आया था फिर चौतीसवें सूत्र में प्रच्छन धारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में यहां दो शब्द थे इसमें और दिवचन भी है विधारण अभ्याम और दिवचन है तो इसका अर्थ है दोनों कार्य अलग अलग हैं ये दोनों एक नहीं है प्रच्छर्दन कहते हैं वेग पूर्वक वायु को बाहर निकालना जैसे वमन होता है इसीलिए व्यास जी ने अपने भाषा में वमन शब्द से कहा है कि प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम वमन में क्या होगा हम रोकना चाहेंगे तब भी नहीं रुकेगा और बड़े वेग से अंदर से निकलता है जो भी है भोजन है या जल है जल नीति करते हैं तो वहां भी जल नीति करें कुंजर कुंजर क्रिया कुंजर क्रिया में तो वहां एकदम पानी वेग से बाहर निकलेगा ऐसे ही और कुंजर क्रिया भी नाम क्यों पड़ा इसका कुंजर हाथी को कहते हैं हाथी तो जो सूर में पानी भर के एकदम वेग से बाहर निकालता है क्योंकि हाथी को स्नान करना होते तो ही ऐसे ही करेगा वो और कोई उपाय नहीं है उसका या तो पानी में पूरा घुस जाए और नहीं तो गर्मी लगती है उसको तो पानी सूढ़ में लेकर के अपने पीठ के ऊपर फेंकता है पीछे को छूण ले जाकर के वही उसका स्नान है तो ऐसे ही प्राण को बाहर निकालना ये एक अलग क्रिया हो गई और दूसरा शब्द है विधारण अब यहाँ बहुत से टीका ने इस तरह भी अर्थ किए हैं कि वायु को बाहर निकाला और फिर इसको बाहर ही रोका और अंदर भर के भी रोका दोनों ओर ले जाते हैं अथवा वायु को बाहर निकाला और विधारण से अंदर लेना अर्थात रेचक और, और पूरक ही हैं। इन अर्थों में भी ले, ले लेते हैं लेकिन यहां व्यास जी ने बहुत ही स्पष्ट लिखा है हाँ विधारण शब्द उसी का अर्थ बता रहा हूं मैं कि यहां व्यास जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा हुआ है विधारणम प्राणायामः देखो पहले प्रच्छन की व्याख्या पूरी हो गई कि कौष्ठस्य वायोर नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम यह हो गया पूरा, पूरा हो गया। और उसके बाद फिर विधारण की व्याख्या की क्योंकि दो दो शब्द है द्विवचन है द्वंद्व समास है इसमें सूत्र में आप देखें प्रच्छर्दनम विधारणम चंद करके है ये तो विधारण एक अलग ही कार्य हुआ और उसका अर्थ किया विधारणम प्राणायाम प्राणायाम एक इनका पारिभाषिक शब्द है इसकी व्याख्या को यहां समझाने आवश्यक नहीं है व्यास जी क्योंकि प्राणायाम का जो सूत्र ही अलग से बना हुआ है श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा तो तो रहे तो तो अर्थात चार प्रकार के जो प्राणायाम है वो सारे इस प्राणायाम शब्द से इसके विधारण शब्द से आ गए कारण क्या है क्योंकि विधारण में धारण करना अर्थ निकल रहा है और धारण करना का अर्थ क्या होता है रोकना प्राण यदि हमारे चल रहे हैं श्वास प्रश्वास चल रही है तो विधारण हो गया क्या नहीं हुआ जब रोकेंगे तो विधारण होगा। और रोकना हो गया गतिविच्छेद और गतिविच्छेद ही प्राणायाम की परिभाषा है तो विधारण और प्राणायाम ये दोनों पर्यायवाची हो गए एक प्रकार से यार अब यहां जब प्राणायाम आगे आ रहा है और उसको यहां पर लिया इन्होंने और साथ में प्रच्छर्दन और जोड़ा है तो ये प्रच्छर्दन क्रिया प्राणायाम से अतिरिक्त है ये प्रच्छर्दन क्रिया प्राणायाम से अतिरिक्त है और इसमें मात्र श्वास को बाहर ही निकालना है तो अनेकों बार ऐसा होता है साधक जब साधना करते हैं सूत्र की व्याख्या जब हुई थी तो मैंने वहां बताया था विस्तार से कि साधक जब साधना करते हैं तो कभी कभी बाधा आती है कि हम कहीं चित्त को लगा रहे हैं टिका रहे हैं किसी विषय पर और पता लगा कुछ देर में निरीक्षण किया तो चित्त और कहीं भागा है कुछ और ही चिंतन चलने लगा मन में अन्य वृत्ति उठने लगी एकाग्रता भंग हो गई तो उस अवस्था में ये प्रक्रिया करते हैं कुछ साधक कि वेग से एकदम वायु को बाहर ऐसे करके निकालेंगे उसके लिए और एक से अनेक बार भी कर सकते हैं कई बार भी कर सकते हैं लगातार बाहर निकालना जैसे कपाल होता कपाल है कपाल भाती में बाहर निकालना का ही तो कार्य मुख्य है लेने का नहीं लेना तो अपने आप हो ही जाएगा स्वभावतः उसमें प्रयास नहीं करना है और पूरा लेते भी नहीं है कपाल भाती में क्या करेंगे थोड़ा सा ही तो लेते हैं पूरा नहीं लेते हैं पूरा अंदर तक नहीं भरेंगे अच्छा कुछ लोग कहते हैं हाँ यहाँ धीरे धीरे है ही नहीं लेकिन कपालभा में धीरे धीरे कहाँ है तो अनलोम कपाल भाती तो भी, भी महर्षि ने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ जहाँ बाह्य प्राणायाम का वर्णन आया है तो वहाँ वेग से ही लिखा है और आभ्यंतर प्राणायाम में धीरे धीरे लिखा है बमन शब्द भी प्रयोग किया उन्होंने महर्षि ने तो इसके आधार पर ही किया नहीं महर्षि ने प्रछर्दन लेकर के वहां किया है ये तात्पर्य नहीं है ये तो वहां सीधे जहाँ बाह्य प्राणायाम की व्याख्या आ रही है आगे चल करके दूसरे पाद में ये वर्णन वहां भी है अर्थात बाह्य प्राणायाम में वायु को वेग से ही बाहर निकालना है लेकिन एक कार्य बढ़ गया उसमें प्रछर्दन के दृष्टि से देखे प्रच्छन वहां भी हुआ लेकिन वहा एक कार्य दूसरा बढ़ गया वो कौन सा बढ़ गया रोकना तो वहां इसको विधारण को ले लेते हैं बहुत से लोग अगर ये अर्थ ले भी लें हम प्रदन करके विधारण किया तो बाह्य प्राणायाम का स्वरूप आ गया पूरा सामने हमारे और का जब स्वरूप आ गया तो व्यास जी जो अलग से कह रहे हैं कि विधारण प्राणायाम इसका क्या अर्थ करेंगे फिर हम प्राणायाम तो अलग से बोल ही रहे हैं वो और प्राणायाम अलग से बोल रहे हैं तो उन प्राणायामों में क्या बाह्य प्राणायाम नहीं आया और अगर बाह्य प्राणायाम आ गया तो पतंजलि को प्रच्छन शब्द को अलग से बोलने की क्या आवश्यकता थी निरर्थक हो गया ना ये और मिलाकर प्राणायाम सूत्र की रचना देखो ना देवचन आया कि नहीं और व्यास का भाष्य दोनों चीजें देखी होंगी तो हम अपनी अपने, अपने मनमड़ी से कैसे अर्थ कर लेंगे दोनों को लेकर प्राणायाम करें कहाँ लिखा है ऐसा व्यास के भाष्य को देखो कहाँ लिखा है ऐसा उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रयत्न विशेषादनम यह प्रक्रिया ये अलग हो गई प्राणायाम है प्राणायाम इनका पारिभाषिक शब्द है प्राणायाम हाँ विवचन भी है प्राणायाम इनका पारिभाषिक शब्द है अलग उसकी वैसी ही व्याख्या होगी जैसी प्राणायाम की पतंजलि ने की है वो गति विच्छेद वाला जो गति आ गया और उसमें चार प्राणायाम तो और दोनों को मिलाकर प्राणायाम प्राणायाम हैं हैं कैसे कर देंगे नहीं दोनों, दोनों, दोनों को ग्रहण किया जाएगा तो यहाँ पर दो वाक्य अलग अलग से क्यों बोलेंगे फिर और फिर प्राणायाम शब्द जब लेना है इनको और वो केवल विधारण शब्द से ही अर्थ निकल रहा है पूरा प्राणायाम शब्द का जो अर्थ है वो विधारण शब्द से भी पूरा पूरा आ रहा है तो प्रच्छन कहने की क्या आवश्यकता है सीधे यही नहीं कह देते कि आगे जो सूत्र आ रहा है प्राणायाम है की प्राणायाम वा बस सूत्र बन जाता प्राणायाम बस हो गया लेकिन केवल शाब्दिक अर्थ देखें तो विधारण केवल रोकने के लिए अर्थ तो रोकना और गतिविच्छेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है चलो तुम्हारी बात मानी हमने गतिविच्छेद का शादिक अर्थ बोलो जल्दी बोलो तो फिर तो विधारण का अर्थ गति विच्छेद और गतिविच्छेद किसकी परिभाषा है प्राणायाम की बस हो गया स्पष्ट तो प्राणायाम से वहां पर वही तात्पर्य है गतिविच्छेद और उसमें होते हैं चार प्राणायाम अब प्रच्छन में गतिविच्छेद नहीं करना यह अलग से क्रिया हो गई है उससे लाभ यह भी है कि कपाल भाती भी इसी के अंतर्गत ले सकते हैं बहुत सा विवाद उठता है कपाल भाती पर चारों में से चारों में से यहां पर एक का हो ऐसा क्यों अन्य तीन प्राणायाम का चित्त में विक्षोभ पैदा करने वाले हैं <laughs> चर्चा होने दिया करो चर्चा में कुछ नहीं तो अन्य प्राणायाम भी है वो भी चित्त में स्थिति का ही संपादन करेंगे तो इस तरह से यहां पर प्रक्षर्दन प्रक्रिया मैंने कहा जब साधक साधना करते हैं और लगे कि हमारा चित्त कुछ बाधा आ रही है अब यानी कि अन्य सारे कार्य करके हम अब एकाग्रता पर आ गए और कोई चिंतन का विषय आलंबन का विषय हमारा चल रहा है और वहां अब चित्त भागने लगा तो मात्र प्रच्छन क्रिया के लिए इसको करके हम फिर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं केवल वायु को चार पांच बार झटके से निकाला और फिर लगेगा कि हाँ तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे जो वृत्तियां अन्य आई हमारे अंदर वो झटके से हमने उनको बाहर फेंक दिया है उनको निकाल दिया है तो इस तरह से ये दूसरा परिक्रम था चौतीसवें सूत्र में आगे फिर ये पैंतीसवां सूत्र जो अंतिम आया था पिछले कक्षाओं में तो उसमें है ये विषयवती प्रवृत्ति है विषय वतीवा प्रवृति उत्पन्ना स्थिति निबंधनी अब यहाँ एक अन्य बात भी सामने आई इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र की रचना से कि यह भी एक चिंतन का विषय रहता है विवाद का विषय रहता है कि ये चित्त बुद्धि मन ये जो शब्द हैं तीन अलग अलग इसमें योग में क्या लिया गया है अलग अलग हैं या तीनों एक हैं या दो भाग हैं इनके बुद्धि अलग चित्त मन अलग या चित्त बुद्धि एक मन अलग क्या इसमें माना जाए तो इन्होंने जहां से परिक्रम प्रारंभ किए थे वो क्या सूत्र था वहां था चित्त प्रसादनम ठीक है अब उन्हीं परिक्रमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो अगले सूत्र की रचना की और संरचना पतंजलि की है ये चित्र प्रसाद शब्द भी पतंजलि का है और मनस स्थिति निबंधनी ये भी पतंजलि का ही है तो स्पष्ट है कि चित्त को इन्होंने यहां पर मन कहा है ये स्पष्ट ही हो गया अगर दो भिन्न भिन्न हैं तो ये चित्त का परिकर्म नहीं कहेंगे फिर कहेंगे देखो पीछे के दो जो है ये चित्त के परिक्रम थे ये मन का परिक्रम है ऐसा नहीं कह सकते अच्छा फिर एक बात की मनसह स्थिति निबंधनी ये पतंजलि का सूत्र हुआ और इस सूत्र की व्याख्या जब इन्होंने व्यास जी ने की है तो वहां जिह्वा मूले ये तीसरी पंक्ति में जिह्वा मूले शब्द संवित यहां जब पूरा हुआ था इनका ये इतिता वृत्त ये पांचों प्रकार की वृत्तियां शब्द स्पर्श रूप से गंध वाली ये पांचों वृत्तियां उत्पन्न जब हो जाती हैं तो क्या करती हैं ये चित्तम चित्त स्थिति अब क्या अर्थ कर रहे हैं ये यानी कि मन का अर्थ क्या कर रहे हैं सूत्र में जो मनस स्थिति निबंधनी है इसी की तो व्याख्या कर रहे हैं ये और यहां मनस के स्थान पर इन्होंने चित्त शब्द का प्रयोग किया तो देखो व्यास जी का मत और पतंजलि का मत दोनों का एक हो गया पहली बात आगे जो ये सूत्र आएगा अभी विश्व का व यहां इसके भाष्य में अभी तो हम केवल एक थोड़ा सा देख रहे हैं बाद में व्याख्या पूरी बाद में करेंगे कि इसके भाष्य में व्यास जी ने जहां लिखा है हृदय पुंडरी के धारयतो या बुद्धि संवित ये बुद्धि संवित पर आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं मैं यहां बुद्धि संवित शब्द है बुद्धि का ज्ञान अर्थात मन का ज्ञान चित्त का ज्ञान यही लें हम या बुद्धि अलग है क्योंकि मन और चित्त एक है ये तो स्पष्ट हो गया हो गया ना पीछे अब रहेगी बात कल बुद्धि की कि बुद्धि को हम क्या अलग से माने जो मन और चित्त एक पदार्थ है तो ये द्वितीय पदार्थ है क्या बुद्धि और यहां व्याख्या ये हो रही है कि हृदय पुंडरी में हृदय कमल में धारणा कर रहे हैं जो उससे बुद्धि का ज्ञान होता है ऐसा ही एक सूत्र आगे आएगा तृतीय पाद में कि हृदय चित्त संवित है सूत्र नहीं है हृदय चित्त संवित हृदय में धारणा करने से चित्त संवित चित्त का ज्ञान होता है और वहां चित्त संवित चित्त मिल गए तो नहीं उधर तो इस तरह से यह भी निर्णय हो जाता है कि मन बुद्धि चित्त इन तीनों को पतंजलि और व्यास और महर्षि के प्रमाण भी है इसमें दयानंद जी के ये सब एक मान रहे हैं वो जो महत्व है सांख्य का वो अलग है मां मां, हाँ। मां वो महत को यहां नहीं लेना है लेकिन यहां मन बुद्धि और चित्त ये तीनों एक मान करके हैं <coughs> तो इसमें जो विषयवती प्रवृत्ति जो सूत्र है यहां यहां पर एक अन्य शंका भी उठती है कि ये प्रकरण चल रहा है चित्त को एकाग्र करने का और चित्त को एकाग्र करने में अपर वैराग्य सहायता करता है हम दृष्टानुश्रविक विषय वित्रृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य चाहे दृष्ट विषय हो या अनुश्रविक विषय हो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध आनुश्रविक में आएंगे या दृष्टि में आएंगे दिश्ट, हम्म में आएंगे ये हम्म ये दृष्टि में आएंगे अरे यही तो अनुभव कर रहे हैं हम इसका या परलोक में करेंगे जाके? ये सारे दृष्ट विषय हैं और दृष्ट विषय के लिए क्या कहा गया वित्रष्ण से दृष्ट में भी वित्रिष्णा हो आनुश्रविक में भी वित्रृष्णा हो तब जाकर के अपर वैराग्य संपन्न होगा जिससे कि चित्त हमारा एकाग्र होता है क्योंकि अगर विषयों की ओर चित्त दौड़ता रहा तो एकाग्रता संपन्न होगी या भंग होगी हो और यहां क्या कह रहे हैं <laughs> यहां पर विषयवती प्रवृत्ति ये मनसह स्थिति निबंधनी ये तो मन को रोकने में सहायता कर रही है तो किसी एक विषय को का जो कहांतन भी विषय न ये स्वयं व्यास आगे बताएंगे क्या है विषय विषय यही है शब्द उस पर यही लिया है इन्होंने लेकिन यहां सूत्र में या तो गुरु जी गंध वगैरा जो होते ना एक ध्यान नाचिका के लिए गंध का शब्द के लिए श्रवण का शब्द पहले धीरे तो तो तो तो हाँ, हाँ, तो तो तो से बोल करके फिर थोड़ी देर के श्रवण किया तो है तो विषय है ये तो केवल परिक्रम मात्र है तो कुछ काल के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं छोड़ी कुछ काल के लिए हम पहले नीचे गिरे नीचे स्तर से चलेंगे नहीं चल रहे वहां से और नीचे करें पहले फिर ऊपर कोट है स्नान करना है तो पहले कीचड़ में अपने को लपेटे थोड़ा सा कि नहाना तो है ही अब। है ना तो थोड़ा और गंदा कर लेते हैं पहले जैसे किसी ने कोई चोरी की और पकड़ा गया अब सबके सामने उसकी बात खुल गई अब उसे लग गया पता भाई ठीक है आप सब लोग ये चोर तो मानते ही है अब और ज्यादा करेगा फिर अब तो खुल्लम खुल्ला हो ही गया है खुल करके आ गया ना अब या किसी को फांसी हो रही है तो ठीक है एक बात थोड़ा और कर लूं। मैं एक आद को और मारूंगा फांसी तो होनी ही है देखो यहाँ जो विषयों में चित्त हमारा दौड़ता है इसको वृत्ति शब्द से कहा गया हाँ। ये वृत्तिया है हमारी चित्त की वृत्तियां चित्त वृत्ति निरोध वृत्तियों का निरोध और चित्त की वृत्ति दो प्रकार की होती हैं एक ज्ञानात्मक वृत्ति एक क्रियात्मक वृत्ति यहां पूरे योग दर्शन में क्योंकि ये चित्त पर ही आधारित है और चित्त पर भी क्या चित्त की वृत्तियों पर आधारित है यह शास्त्र चित्त की वृत्तियों पर कार्य करने के लिए है लिए। तो वो कौन सी वृत्ति कहलाएंगी ज्ञानात्मक वृत्तियां और जहां वृत्तियों की गणना आई है सूत्र कौन सा है वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति इस सूत्र में आप देखें कि प्रमाण वृत्ति को ले लें पहले तो प्रमाण प्रमियते अन्य प्रमाणम, वहां ज्ञान ही ग्रहण कर रहे हैं उससे अर्थात तीन प्रमाण या चार प्रमाण न्याय की दृष्टि से योग की दृष्टि से तीन प्रमाण तीनों में कुछ ना कुछ नया ज्ञान हो रहा है ज्ञानात्मक वृत्ति बनी विपर्य में मिथ्या ज्ञान की वृत्ति बनी ज्ञान वहां भी है विकल्प में केवल शब्दात्मक वृत्ति बनी शब्द ज्ञान अनुपाति ज्ञान शब्द आ रहा है नहीं सूत्र में ऐसे ही निद्रा में वहां सुख की अनुभूति होती है वो भी ज्ञानात्मक वृत्ति है और स्मृति स्मृति में जो विषय हमारे द्वारा उठ रहे हैं यह सब ज्ञानात्मक ही कहलाएंगे तो ज्ञानात्मक वृत्ति का ही वर्णन इस शास्त्र में है सांख्य में कहीं कहीं क्रियात्मक वृत्ति को भी लिया है लेकिन यहां ज्ञानात्मक वृत्ति सारी ली गई हैं। तो ये सब हैं वृत्ति शब्द से कहे जाने वाले है वो दोनों में घटेगा वो तो जो आपको योगी की ओर ले जाए वो अक्लिष्ट और जो योग से दूर हटाने वाली है वो क्लिष्ट हो गई ये इन चारों पांचों वृत्तियों में घटेगा पांचों वृत्तियां दो प्रकार की वो इस तरह से विभाग होगा लेकिन हैं सब ये ज्ञानात्मक वृत्तियां तो वृत्ति शब्द अकेला हम जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलेंगे लेकिन यहां शब्द जो सूत्र में आया हुआ है ये केवल वृत्ति शब्द नहीं है ये प्रवृत्ति ये प्रकृष्ट वृत्ति है प्रकृष्ट वृत्ति एक अलग चीज है जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन कर रहा है बड़ी इच्छा थी खूब ढंग से बनवाया बाजार से नई नई वस्तुएं लेकर के आया और घर में महिलाओं से कहा कि इस इस तरह से भोजन बनाओ भूख लग रही है और भोजन करने बैठ गए तो भोजन तो कर रहे हैं स्वाद उसका आया थोड़ा बहुत लेकिन अब मन हमारा और कहीं कहीं भागने लगा और आप व्यवहार में देखेंगे सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है हम किसी पदार्थ को बहुत चाहते हैं कभी कभी उपलब्धि हो जाती है तो कुछ काल तक रहती है प्रसन्नता लेकिन फिर अन्य कार्यों में जुट जाते हैं अब भोजन करने बैठ गए तो अगले भोजन की व्यवस्था के चिंतन होने लगा या फैक्ट्री में कौन कौन से वर्कर्स को क्या क्या कार्य देना है वहां ध्यान पहुंच गया है कल मुझे कहां जाना है आगे क्या करना है कर रहे हैं भोजन और ध्यान मन भाग रहा है इधर उधर क्या ऐसा व्यक्ति भोजन का असली स्वाद ले पाएगा भोजन वैसा ही है लेकिन एक व्यक्ति एकाग्र होकर के भोजन कर रहा है उस समय अन्य कोई वृत्ति उठने ही नहीं दे रहा है जैसा कि आयुर्वेद में कहा भी गया है भोजन करते समय हमारा व्यवहार कैसा हो उस समय तो कहा तन मना भुंजीत तन मना भुंजित तन मना का अर्थ क्या होगा अरे मन को लगा करके बिल्कुल तन में होकर के हम भोजन करें उससे लाभ ये होता है कि हमारे अंदर शरीर में जो परमात्मा की व्यवस्था से ग्रंथियां बनाई गई हैं जो श्राव होते हैं अलग अलग ग्रंथियों से वो अधिक मात्रा में निकलते हैं और उससे भोजन शीघ्र पचता है ये लाभ होगा उससे तो इस तरह से वही भोजन हम जब एकाग्र होकर के करने लगते हैं और ये सारे परिक्रम किस काम के लिए हो रहे हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए उसका अभ्यास करने के लिए मात्र अभ्यास करना है यहां इन चित्त के परिक्रमों में साक्षात्कार की बात उस तरह से नहीं आ रही है कोई अभी तो यहां केवल चित्त को एकाग्र करने के अभ्यास की बात आ रही है तो वो अभ्यास की प्रक्रिया यूं भी संपन्न हो सकती है और वहां जो है दृष्टि अनुष्ण के विषय वहां तात्पर्य है कि राग जो हमारा इन विषयों में है तृष्णा कहा गया है तृष्णा को हटाना है तृष्णा क्या है राग तो राग को हटाना वो एक अलग कार्य है अगर राग हमारा बना रहा तो उस अवस्था में हमारी एकाग्रता भंग होगी हम बार बार उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे अनैतिक आचरण से भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे वो स्थिति राग हट जाने पर नहीं होगी अब जो व्यक्ति एकाग्र होकर भोजन कर रहा है वो राग है इसलिए नहीं कर रहा है राग के कारण से नहीं कर रहा है अरे परमात्मा का प्रसाद मान करके उसमें तन्मय होकर के कर रहा है तो एकाग्रता का अभ्यास को उभरा है उसका और बिना राग के वो ये नहीं सोच रहा है कि अब मैं ऐसी भोजन को बार बार प्राप्त करूंगा चाहे कैसे भी हो मुझे प्राप्त करना ही है इस तरह से नहीं है शरीर और राग में आकर के आदमी अधिक भोजन भी कर लेगा शारीरिक दृष्टि से कर रहा ना तो था हाँ। तक उसकी भावना अलग है उस काल में तो ऐसी जो हमारी वृत्तियां हैं ये प्रवृत्ति कहलाती हैं फिर प्रकृष्ट वृत्ति और इसीलिए हाँ ने सभी पांचों विषयों के ज्ञान के साथ में ज्ञान का एक पर्याभाजी शब्द है संवित संवित माने सम्यक ज्ञान ये भाव में है प्रत्यय स्त्रीलिंग में आता है ये संवित विधातु से विद जाने और क्वे प्रत्यय करके बनाएंगे और ये भाव में करेंगे सम्यक वेदनम संवित अब संवित के साथ में इन्होंने एक शब्द और जोड़ा व्यास जी ने वो शब्द क्या है दिव्य हुँ? दिव्य रस संवित ए? दिव्य गंध पहले आया दिव्य गंध संवित है? अब इसी दिव्य को आगे शब्द क्या जोड़ते जाएंगे अनिवृत्ति करते हुए कि दिव्य रस संवेद दिव्य रूप संविद दिव्य स्पर्श संवेद और दिव्य शब्द संविद ये दिव्य है और दिव्य का अर्थ क्या होता है जिसका प्रयोग देवता लोग करें देवता कौन है विद्वान पुरुष है ज्ञानी पुरुष जो हमसे काफी आगे बढ़ गए हैं किस क्षेत्र में राग करने में है, संसार की ओर तो यहां दिव्य अर्थात जैसे वो लोग देवता लोग विषयों का अनुभव करते हैं उस प्रकार का ये ज्ञान होगा और उसमें मन एकाग्र होने लगेगा तो यही आगे इसका थोड़ा सा भाष्य देख लेते हैं आज अभी अगला सूत्र तो नहीं करेंगे कि पहले मैं संक्षेप में लेता हूं कि नासिकाग्रे धारातः अस्य दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही अब गंध का अनुभव कहाँ से होता है नासिका से होता है नासिका में भी नासिका का अग्रभाग पूरी नासिका नहीं नासिका का अग्रभाग जो होता है ये गंध संवेदी होता है गंध का ग्रहण करने वाला तो पहले हमने जैसे कोई पुष्प हाथ में लिया या अन्य कोई तीव्र गंध वाली वस्तु तीव्र गंध इसलिए कि वहां सरलता ज्यादा हो जाएगी और उसको नासिका के समीप लाए हाँ कपूर ले सकते हैं नासिका के समीप लाए और कुछ काल तक उसको ग्रहण किया सूंघा अब उसके बाद उस पदार्थ को वहां से हटा दिया अब जो हमने सूंघा है उसको स्मृति में ले गए हम और स्मृति को फिर उभारा हमने और जितनी देर तक भी हम उसको रख पाए आपको ऐसा लगा गंध आ रही है उस काल में यह अभ्यास करते हैं बहुत से लोग साधक लोग प्रयास करते हैं इसमें है तो थोड़ा कठिन लेकिन करते करते कुछ काल में होने भी लगता है अब काल में ऐसा हो जाएगा कि कपूर नहीं रहेगी फिर भी अब मान लो हल्कापन आ गया उसमें कम होने लगी तो फिर दोबारा ले लिया फिर कालांतर में अभ्यास करते करते बता रहे हैं आप कि वस्तु के अनुपलब्ध होने पर भी वहां न होने पर भी और जब चाहे हम जिस काल में स्मृति में क्योंकि हमारे संस्कार बने हुए हैं और वहां से उठा करके हम उस गंध को दोबारा सूंघ सकते हैं और फिर यहां तक भी यह कहा है कुछ लोगों ने कि हम दूसरे को भी सुनवा सकते हैं अब वो कहाँ तक सच है उसको छोड़ देते हैं अभी एक परीक्षण का विषय है ये तो यानी कि ऐसा भी कहते हैं कि उस साधक के आसपास वो गंध होने लगती है वास्तव में और दूसरा आएगा तो उसको भी जो है कमरे में वो गंध आएगी कौन सी गंध जिस गंध पर साधक एकाग्रता किए हुए है उस गंध का अनुभव अन्य भी करने लगेगा जो साधक नहीं है लेकिन ये परीक्षण का विषय है ये अलग बात रही लेकिन ये जो बात है कि स्मृति में जो गंध है हमारे वो वास्तव में कैसे हम अनुभव कर लेते हैं वस्तु के न होने पर भी तो आप देखें कि कभी कभी हम अपनी स्मृति में पीछे के जो बुरे अनुभव हैं कष्ट के क्षण हमारे जीवन के बहुत से होते हैं परिवार में कोई घटना घट गट जाती है बहुत सी बातें और हमारे दोबारा याद आने लगती हैं, तो क्या होता है उस काल में बैठे बैठे रोते रहते हैं हाँ, कष्ट होता है कि नहीं हाँ, जब घटना तो है नहीं उस काल में वो लेकिन घटना की स्मृति से हम उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जैसे वास्तव में घटी ही रही हो और कोई आया कह घरे आपकी तो आंखों से आंसू निकलने क्या बात है तो पीछे की बात याद आ गई है? याद ही तो आई थी घटी तो नहीं तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकता ऐसा जिस गंध को हमने स्मृति में धारण कर लिया है बहुत तीव्रता से ग्रहण करके उसको एकाग्र करके तो उसको दोबारा भी उभार सकते हैं।, के हैं तो इस तरह से, ये गंध शब्द से कहा है आगे फिर इसी के अनवृत्ति शब्दों की लेते जाएंगे जैसे जिह संवित अब यहां पर पीछे के वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे जैसे वहां था नासिकाग्रिवाग्रह बोल दिया उसकी जगह धार्यतः अस्य या और दिव्य इतना शब्द पीछे से ले आएंगे सर्वत्र धारत अस्य या दिव्य रस संविद अब अगला जोड़ दो सा सास प्रवृत्ति ही बन गया वाक्य ये जिह्वा के अग्रभाग पर क्योंकि जिह्वा तो काफी बड़ी है लेकिन अग्रभाग जो है उसका और अग्रभाग में भी ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो नोक है आगे की उसमें ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ये रस संवेदी भाग होता है तो यहां पर हमने कुछ पदार्थ का स्पर्श कराया कुछ काल तक उसके रस का अनुभव किया और उसके बाद चित्त को एकाग्र करके और उस पदार्थ को हटा करके भी हम उसके स्वाद का कुछ देर तक अनुभव करें हल्का पड़ जाए फिर रख लें रसना पर तो इस तरह से ये अभ्यास करते करते उस पदार्थ के न होने पर भी वो रस वो स्वाद आने लगता है अब यहां तक तो ये बात समझ में आ गई ये गंध की और रस की लेकिन आगे के जो तीन विषय हैं, ये समझ में नहीं आ पाते और न इनका कोई विशेष यहां व्याख्या उस प्रकार से की गई है क्योंकि अगला ही देखें आप जैसे आ रहा है कि जिह्वा मध्ये स्पर्श संवित अब यहां पीछे के वाक्यों कैसे जोड़ेंगे कि जेहवा मध्य धारयत अस्य या दिव्य स्पर्श संवित सापर्श प्रवृत्ति ही इसको ऐसे बोल देंगे अब यहां जिहवा का जो मध्य है यहां स्पर्श की बात आई अब यहां स्पर्श हम किसी वस्तु का कराएं चलो ठीक है ले लिया क्योंकि त्वचा तो हमारे शरीर में सर्वत्र है अन्य स्थानों पर भी है जिह्वा पे भी है त्वचा तो क्योंकि त्वचा धातु किस अर्थ में आती है त्वचा संवरण समृत कर लिया है पूरे शरीर को जिसने ढक लिया है हैं ये ऊपर का जो सारा आवरण है हमारा ये शरीर का वस्त्र ही तो है त्वचा हैं और कितना पतला है ये देखा नहीं त्वचा कितनी पतली होती है अन्य पशुओं की छोड़ दीजिए आप गाय का जैसे मर जाते हैं पशु निकालते हैं बहुत मोटी मोटी होती है लेकिन मनुष्य की अगर छीली जाए त्वचा किसी काम में और कभी कभी होता भी है कि कोई हिस्सा जल जाता है जब तो त्वचा का प्रत्यारोपण करते हैं ना स्किन का जो है ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो अन्य अन्य किसी से ला करके, तो किसी स्थल स्थल से से तो हटाएंगे जब तो बहुत बारीक उनका जो है मशीन होती है और उससे उसको छीलते हैं हल्का सा और उसको फिर यहाँ पर लगाते हैं बहुत पतली जैसे कि आलू का छिलका भी आप कहो वही मोटा है वो बोले आलू का छिलका वो भी मोटा है उसकी दृष्टि से है हाँ हाँ इस तरह से तो इतनी पतली होती है ये और इसी से हमारा सारा शरीर ढका हुआ है और ये हट जाएगा तो कैसा लगेगा शरीर जरा सी कहीं रगड़ लग जाती है तो एकदम तो इस तरह से त्वचा तो हमारे सारे शरीर में भी है और अंदर भी है जैसे आप गर्म जल पिए या गर्म वस्तु कोई खाएं तो क्या लगता है अंदर भी अनभर होता है ना गर्मी का और ये विष्णुता का अनुभव होना यह क्या है स्पर्श तो गुण है ये तो अंदर भी अनुभव हो रहा है तो त्वचा बहुत अधिक व्यापक है ये तो ठीक है जिह्वा के मध्य में भी आ गई वहां भी मान लिया लेकिन फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं जब जिह्वा के मध्य में त्वचा है तो त्वचा नेत्र भी है वहां भी धारणा कर सकते है तो क्या रहस्य है कुछ नहीं कह सकते इसमें कुछ यहाँ की जो स्पर्श गुण विशेष होगा स्पर्श हाँ वैसे है तो सही में हमारे अंदर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ त्वचा अधिक संवेदी होती है जैसे ये माना गया है ये सबसे अधिक संवेदी ये है ये वाला ये भी है उंगलियों के अगर भाग लेकिन ये, ये, ये, ये, ये सबसे ये अधिक संवेदी तो नहीं ऐसे ही ओष्ठ ओष्ट हमारे ऊपर का भाग न ये जो ओष्ठ है अलग रंग है त्वचा का ये भी अधिक संवेदी होते हैं भी तो, बार्वा बार्वा होता है। तो, भी तो ये खोज के विषय हैं सारे और है। ऐसे ही आगे और देखें आगे और समस्या आएगी कि जिह्वा मूले शब्द संवित अब जिह्वा का मूल और जिह्वा के मूल में शब्द का ध्यान अब शब्द में कैसे करेंगे आप चलो जिह्वा के मध्य में तो आपने थोड़ा स्पर्श करके हटा लिया वस्तु को और अनुभव कर रहे हैं कुछ काल तक लेकिन जिहवा का मूल जहां कंठ भाग हमारा आता है वहां जो जिहवा है कंठ का जहां क्षेत्र है वहां जो जेहवा का भाग है उसे कहते हैं जेहवा मूल उपद्मानी का दिया ना लक्षण जिहमूलानी के साथ में जिहवा मूल्य जो आता है जो हम उच्चारण करते हैं विसर्गों के स्थान में होने वाले जो आदेश है ना दो कुप का सूत्र पर तो वहां जेहवा मूल्य उपद्मानी वो जेहवा मूल है और वहां शब्द का कैसे हम क्योंकि यहाँ शब्द यदि सुनेंगे कोई बाहर से सुनेंगे ये धनी के शब्दों को पकड़ करके हमने अंदर रखा जेवा के मूल पे और फिर अनुभव करें ये उच्चारण की दृष्टि से कह रहा होगा ना अक्षर तो जीवा के मूल से बने कंठ से ही निर्मित होंगे ना हाँ तो वो तो आप करेंगे उच्चारण हाँ, उसी का अनुभव बाहर से कहीं शब्द होगा तो सीधा कानन पहुंचेगा हमारे श्रोतम पहुँचेगा शब्द शब्द की बात नहीं है तो उसमें संगति यो ही थोड़ी लगा सकते है ऐसे आप कह रहे हैं क्यूँकी हमारा जो स्वर तंत्र है ये यही से प्रारंभ होता है अंदर से जो वायु आएगी वो तो यहाँ तक आएगी ठीक है लेकिन एक स्वर के रूप में जब उसका प्रस्फुटन होगा ध्वनि के रूप में तो वो यहाँ से ही हमारा प्रारंभ होने लगता है ये मूल है उसका जनयति हाँ। हाँ। तो है? इस तरह से कोई संगति लगा सकते हैं उसकी दूसरा कुछ कोई नहीं धारणा करते समय विषय आलंबन भी लेना है आलंबन लेना ये तभी तो सारी प्रवृतियां बन रही हैं ये आकाश वायु आकाशवायु प्रभव शरीर वक्तम उपैति नाद स्थानांतरेश प्रभज्य मानो वर्णत्व आगे नहीं वो दूसरा हो गया जनयति स्वरम वाला दूसरा है वो स्वरम आकाश वायु प्रभु शेडा समुचरण वक्तोंद स्थानी हाँ मंदम जनयति स्वरम स्वरम स्वरम तो स्वर को उत्पन्न करता है तो यहीं से आकर के स्वर उत्पन्न होगा तो वो जैसे हम बोलेंगे वहाँ आएगा फिर कहते फिर बिना बोले ही जो कल्पना में करेंगे वो शब्द का हमें उपस्थिति हाँ। हो जाएगी कुछ हाँ हाँ वही स्वर है स्वर मात्रमा ध्वनि है ध्वनि ध्वनि आप ककार बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि ककार स्वर नहीं है आकार ही स्वर है कुछ ये साधना होगी तो इस तरह से यहाँ कुछ मानसंगति लगा सकते हैं ऐसे ही आगे है की जिह ये तो हो गया नहीं पीछे रह गया था ताल नहीं रह गया था ये, तालु ये हाँ ने रूप संवेद ये ज्यादा कुछ वैसा है, है। विचारणी अब तालु क्या है हमारे मुख में ऊपर वाला से ना कि बोले मुख्य वाले और मुरधा क्या है जो बिल्कुल पीछे नहीं गलत मुरधा आगे है तालु पीछे है गुरुजी जब बोलते हैं तो, जीवा हाँ तो। नहीं है जहाँ लगती वो हाँ। हाँ। है आप बोलो कहाँ लग रही है जेहुआ तो तो बिल्कुल हाँ। चलो आज ही अपनी भ्रांति मिटा लेना सब लोग जड़ ऐसी देखो एक एक अन्य संरचना बताऊंगा आपको अपने मुख की जेहुआ का मूल जेहुआ का मध्य जेहवा का अग्र तीन भाग किए हमने अब आप वर्गो का क्रम देखो कवर्ग समझ में आती जाएगा सबके कवर्ग ये कहाँ से है जेहुआ का मूल फिर आया चवर्ग ये जेहुआ का मध्य और अब जेहुआ का मध्य भी जहा लगेगा ऊपर वो ऊपर का मध्य है जेहुआ का मूल जहा है वहां तो हमारे ऊपर के भाग का जो अंतिम हिस्सा है अंदर को वो जेहुआ का मूल वहाँ लगेगा क बोलते समय जेहुआ का मूल जिस भाग को छू रहा है ऊपर के भाग से तो बोला हमने तो क्षेत्र बंद हो गया जिसको काकू बोलते हैं हम लोग उससे जिह्वा का मूल स्पर्श किया ये हो गया जिह्वा का मूल यानी कवर्ग का उच्चारण स्थान और चवर्ग बोलते समय क्योंकि चवर्ग का नंबर दूसरा आ रहा है वर्गों में यहाँ जिह्वा के मध्य में आए हम हमने बोला च तो च बोलते समय आपने क्या किया जिहवा का कौन सा भाग आप प्रयोग में ला रहे हैं मध्य का मध्य का भाग और ये लगेगा जाकर के ऊपर मध्य में ये ऊपर मध्य में ये तो है तालु अब अब तीसरा संख्या आई आपकी तवर्ग की। अब तवर्ग में आप जिह्वा के अग्र भाग पर आ चुके हैं जिह्वा के अग्र भाग पर और वो जिह्वा का अग्र भाग भी ऊपर के भाग में से अग्र भाग पर लगेगा और आप देखो ऊपर के दांतों के मसूड़े जड़ वहां है ट बोल के देख लो अच्छा हम गलत हम में हाँ बैठ गए इसलिए हम बोलते हैं कर कर जाते ये है मूर्धा आगे वाला पीछे वाला तालु वैज्ञानिकता है। अच्छा फिर देखो आप ये क्रम नहीं क्रम है एक इनका क्रम यानी जेहवा का मूल जेहुआ का मध्य जेहुआ का अग्रभाग लेकिन एक बात और ध्यान देनी यहाँ पर की जेहुआ के अग्रभाग को भी हमने थोड़ा सा मोड़ दिया है मोड़ दिया है का तात्पर्य कि जिह्वा के अग्रभाग को तो लिया लेकिन जिह्वा के अग्रभाग में भी जिह्वा के निचले हिस्से का अग्रभाग है ये हाँ जिह्वा के नीचे का अग्रभाग ट ता, थोड़ा सा मोड़ा आपने नहीं ट देखो आप अगर हम ना मोड़े तो तो ट निकलेगा नहीं ट निकलेगा फिर तो है ना अच्छा अब जिहवा का और तो कोई भाग रहा नहीं अग्रभाग में आ गए हम लेकिन अग्रभाग में हमने नीचे का भाग लिया है तो एक हिस्सा और रह गया ऊपर का अग्रभाग अब ऊपर का अग्रभाग आपका आ गया तवर्ग में और तवर्ग में अब ऊपर कहाँ लगाएंगे हम तो ऊपर जहां मूर्धा था उसे थोड़ा सा और आगे आ जाए जरा सा जरा सा आगे इनके दांत और मसूड़े का मेल और यहाँ था केवल मसूड़े ट मैं दांत का और मसूड़े का संधि नहीं केवल ऊपर का भाग थोड़ा सा और यहाँ आ गए हम बिल्कुल संधि स्थान में जहां मसूड़े दांतों से निकलते हैं मसूड़े से दांत निकलते हैं पर। था दा धा। यहां पर तो नीचे से कोई संबंध नहीं यहाँ पर तो ये जेहवा का ऊपर का अग्रभाग और वो भी दांतों और मसूड़े का ये जो सबसे आगे का भाग है अब आए हम पवर्ग में अब जेहवा का तो काम पूरा हो गया अब मुख में भी अंदर से आते आते आते, आते, आते अब कहा आएंगे अंत में गोष्ठों पर यह अंतिम भाग है हमारे मुख का ये पवर्ग हो गया इस तरह से है ये क्रम नहीं उचारण में तालुनी रूप संवेद तो ये बड़ा विचित्र विषय है की तालु में हम धारणा करें चित्त को लगाए अब वहाँ ऐसा तो है नहीं की कोई हमने पहले रूप अंदर पहुँचाया और दिखाया उसके लिए और फिर धारणा करें उस पर मन लगाए भाई रूप तो बाहर देखेंगे हमारा बाहर बाहर रूप देखा और उस रूप की स्मृति में लाए उसको रूप को और स्मृति में ला करके हमने तालु में चित्त को लगा करके वहां उसको उभारेंगे नहीं नहीं जिवा का नहीं, जिवा का कोई सी कोई सा भाग नहीं छुआ कोई किसी वर्ण का उच्चारण नहीं करना है हमें हमें केवल एक चित्त को लगाना है टिकाना है धारणा करनी है ये तो धारणा का स्थल बताया जाता है कोई चित्र हमने बाहर देखा, देखा।, देखा।, देखा। नेत्र से देखेंगे।, देखेंगे लेकिन उसका आकार प्रकार जो हमने देखा है उसको ला करके तालू में हम जो लाएंगे धारणा बनाएंगे अब अब इसमें ये थोड़ा विचारना है कि फिर इसको यहाँ रूप संवेद कैसे है तो इसकी संगति इस प्रकार से लगा सकते हैं कि हमारे नेत्रों में हमारे चक्षुओं में जो एक दर्शन क्रिया होती है तो ये दर्शन क्रिया केवल बाह्य स्थल से नहीं हो जाती आपको थोड़ा और अंदर पहुंचना होगा और रेटिना तक जा करके, जैसे कैमरा होता है कैमरे की आप रचना देख लें कि के कैमरे में कुछ भाग जो है कुछ लंबाई तक एक फोकस का भाग होता है उसको आगे पीछे करके हम जो है उसको केंद्रित करते हैं उसके लिए लेकिन चित्र जहां खींचेगा जा करके, वो थोड़ा अंदर का भाग होता है उसका ऐसे ही हमारे नेत्र में भी जो बाही भाग है यहां से तो केवल एक संवेदना अंदर को जा रही है लेकिन उसको ग्रहण करना उसको पकड़ना उसको समझना जहां की चित्र उल्टा हो जाता है नेत्रों की रचना है ना अंदर जा करके, चित्र उल्टा होगा ना पहले जो जैसा बाहर है उसका उल्टा होगा उल्टा हो और फिर जाकर के हमें अंदर फिर सीधा अनुभव होता है जाकर के तो वहां जो अंदर जाएंगे हम जिस स्थल पर पहुंचेंगे अंदर को नेत्र में जैसे इन गड्ढों के अंदर को जाए यदि हम थोड़ा सा तो ये वही स्थल है जहां तालू का रचना है जहां हमारी जहाँ मुख में तालू आ रहा है ऊपर की तरफ को तो नेत्र का भी अंदर का भाग वहीं पहुँचता है जा करके तो इस तरह से इसकी संगति लगा सकते हैं इसको वो, बच्चों, वो बच्चों, बच्चों में कुछ काल तक रहता है वहाँ अस्थि का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है लेकिन वहाँ भी आप नीचे को ही आएंगे गुरु जी एक प्रक्रिया आपको इसमें और मैं आरोगी नहीं पढ़ाता उसका संगति लग रही है कि जैसे दम धावन वगैरह कहते हैं नेत्र की ज्योति के लिए प्रयोग है कि नहाने से पहले दोनों इन अंगलियों में तेल लगाया जाए और मंजन करने के बाद इस अंगूठे से तालू को घिसा जाए तालू घिस करके कुला किया जाए तो चाहे कितना भी मंजन आप कर ले जीवन छोड़ लेकिन जब इसे घिसेंगे फिर आप कुल्ला करेंगे पानी से तो एक मल सा ठोसा जो निकलता है कहते हैं उससे आंख की ज्योति बढ़ती है देखो है ना स्पष्ट है ये आयुर्वेद नुकसान है हाँ। आंख की ज्योति देखो ये आपने अच्छा प्रमाण बताया और इससे ये संगति थोड़ी लग जाएगी यहाँ पर सरलता हो जाएगी समझने में विषय के लिए कि क्यों यहां पर रूप का संवेद कहा जा रहा है ये से रहे। तो वैसे ही जेहवा के मूल में शब्द में वहां भी हम संगति उस तरह से लगा सकते हैं कि हमारा स्वर तंत्र यहाँ से प्रारंभ होता है ये और रही बात जेहवा के मध्य में स्पर्श वाला तो उसमें यह की त्वचा तो सर्वत्र है ही हमारे लेकिन फिर भी एक संवेदी तंत्र जहाँ अधिक हमारा है तो उसको हम मान सकते हैं क्योंकि हल्की सी भी गर्म वस्तु कोई होती है कम उष्ण भी हो तो भी हम जेफा में बाहर भले ही हम उसको अधिक उंगली डाल के हम देखते हैं ना पानी कैसा है पीने लायक है कि नहीं है तो अधिक गर्म पानी में भी उंगली हम डाल सकते हैं सहन कर लेते हैं लेकिन जितना जितनी उष्णता उंगली ने सहन कर ली उतनी जिहवा नहीं सहन कर पाएगी इसकी अपेक्षा सीखा था नो मोटी त्वचा है न ये ठीक है संवेदी है लेकिन फिर भी स्थूलता है इसमें लेकिन यहाँ संवेदी होने पर सूक्ष्म भी है ये ये नहीं सहन कर पाएगी इतना हालांकि कहने को जिह्वा तो एक त्वचा ही है पूरी देखा जाए तो है क्या जिहवा हड्डी तो है नहीं इसके अंदर तो कोई कहे कि बहुत जीव है लेकिन स्थूल अवश्य है उसकी रचना इस प्रकार की है लेकिन ऊपर का जो तंत्र है उसका ऊपर की जो भाग है वो संवेदी होता है हाँ। तो इस तरह से इनकी संगति लगा सकते हैं अब इस सूत्र पर कुछ और बातें है भी हैं थोड़ी सी अब इसको कल को देखेंगे अब अगली कक्षा प्रारंभ करेंगे इसको ही रोकते हैं प्रणोद्वनि